दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है कब फूटा गिरी के अंकर से किस अंजल से नीचे किन से बहकर आया समतल में अपने को खींचे निर्जर में गति है यौवन है वह आगे बढ़ता जाता है धुन एक सिर्फ है चलने की अपनी मस्ती में गाता है बाधा के रोड़ों से लड़ता है, वन के पेड़ों से टकराता बढ़ता पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है तब यौवन बढ़ता है आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है निर्झर में गति ही जीवन है रुक जाएगी यह गति जिस दिन उस दिन मर जायेगा मानव जग दुर्दिन की घड़िया गिन गिन निर्ता है बढ़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत होगा क्या चलकर चलना है केवल चलना है जीवन चलता ही रहता है मर जाना है रुक जाना ही निर्झर बह झर कर कहता है गौतुम बुद्ध से किसी ने पूछा एक सुबह एक दुषु ने एक खोजी एक सत्यार्थी ने मैं क्या करूं? और बुद्ध ने जो उत्तर दिया बहुत आकस्मिक था अनपेक्षित था बुद्ध ने कहा चरे भी चरे भी चलते रहो चलते रहो रुको मन पीछे लौट कर देखो मन आगे की चिंता ना दो प्रतिबल बढ़े चले क्योंकि तो गति जीवन गत्यात्मकता जीवन और जैसे दौड़ती हुई पर्वतों से नदी की धार एक न दिन चलते चलते सागर पहुंच जाती ऐसे ही तुम भी चलते रहे तो परमात्मा तक निश्चित पहुंच जाओगे ना तो नदी के पास नक्शा होता ना मार्गदर्शक होते ना, ना पंडित पुरोहित होते ना पूजा पाठ ना यज्ञ हवन फिर भी पहुंच जाती है सागर कितना ही भटके है कितने ही चक्कर खाए पर्वतों में लेकिन पहुंच जाती है सागर कौन पहुंचा देता है उसे सागर उसकी अदम मिल गति फिक्र नहीं लेती सोच विचार नहीं करती कितना भटका हो गया कितना समय बीत गया कितना और समय लगेगा ऐसा अधेरी नहीं पालती मदमाती मस्त प्रतिपल आनंद मग्न इससे बोझल भी नहीं होती कि सागर अभी तक क्यों नहीं मिला इसका संताप भी उसकी छाती पर भारी नहीं हो पाता मिलेगा ही ऐसी कोई गहन श्रद्धा ऐसी कोई आस्था मिलना अनिवार्य है जैसे बीज टूटता है एक परम श्रद्धा में कि बने ही। ही एक बनेगा ही, ही ऐसे नदी बहती, परम श्रद्धा सागर मिलेगा इस श्रद्धा का नाम ही आस्तिकता है ईश्वर को मानने का नाम नहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में पूजा पाठ का नाम नहीं यह परम श्रद्धा यदि मैं चलता ही रहू तो एक न एक दिन गंतव्य आ ही जाएगा गति है तो गंतव्य अनिवार्य है लोग लक्ष्य बनाकर चलते हैं इससे भटक जाते लक्ष्य कौन बनाएगा तुम बनाओ अपने अज्ञान में बनाओगे मूर्छा में बनाओगे में बनाओगे स्वप्न में बनाओगे लक्ष्य क्या होगा तुम्हारे स्वप्न का ही विस्तार होगा तुम्हारे लक्ष्य में तुम ही प्रतिबिंबित होओगे। तुम्हारा लक्ष्य अस्तित्व से मेल नहीं खाएगा तुमसे मेल खाएगा और तुम अगर जानते होते लक्ष की जरूरत क्या थी तुम्हें कुछ पता नहीं तुम अपने इस अज्ञान में लक्ष्य निर्धारित करोगे यह पाना वह पाना तो भटकोगे अलक्ष बढ़ते चलो बहते चलो गति में रहो इतना भर ध्यान रहे अटकना मत कहे भटको कितने ही भटकना कितना ही अटकना मत कोई तट कोई कोई किनारा आसक्ति न बने कितना ही सुंदर हो तट गीत गुनगुनाते गुजर जाना ठहर मत जाना रुक मत जाना किसी पड़ाव को मंजिल मत समझ लेना धन्यवाद देना तट को उसके सुंदर पक्षियों को पक्षियों के गीत को सुंदर मौसम को लेकिन धन्यवाद दे के आगे बढ़ जाना कहीं आसक्ति न बने लगाव न बने कोई चीज जंजीर न बने कोई मोह बंधन न बने और तुम बढ़ते ही रहो अज्ञात की ओर अलक्ष्य की ओर अपरिचित की ओर तो सुनिश्चित एक दिन सागर पहुंच जाओ नदियों को नक्शे दे दो ये फिर पक्का समझ लो सागर नहीं पहुंच पाएंगे नक्शे ही उलझा लेंगे नक्शों की उलझन ही काफी हो जाएगी और नक्शों ने ही आदमी को उलझाया हिंदू नक्शे मुसलमान नक्शे ईसाई नक्शे जैन बौद्ध सिख कितने नक्शे दुनिया में तीन सौ धर्म तो सौ नक्शे और तीन सौ धर्मो के कम से कम तीन हजार हैं। तो नक्सों में भी नक्शे इन तीन हजार नक्शों में आदमी खो गया है जाए जाये तो जाएगा जब तक निर्णय न हो जाए कौन सा नक्शा ठीक कौन सा मार्गदर्शक ठीक किसके पीछे चलूं किसका हाथ गहू तब तक, तक आदमी सोचता है जहां हूं वहीं ठीक कम से कम परिचित भूमि पर डबरा बन गया है आदमी और जैसे आदमी डबरा बनता है उसके भीतर कुछ सड़ना शुरू हो जाता है उसकी आत्मा मरने लगती है जैसे डबरा बनता है कब्र बन जाती है फिर मजा आ फिर जीवन में दुर्गंध है कीचड़ कमल नहीं खेलते फिर फिर सुवास नहीं उठती फिर गीत नहीं संगीत फिर नाचे कौन भागती सरिता नाचती सरोवर नहीं नाचती सरोवर सुरक्षित होते चारों तरफ से के से, घेरे, नदी असुरक्षित होती रोज रोज नई अरुख असुरक्षा में प्रवेश करती रोज नई चट्टानों को तोड़ती तो तो नए मार्ग खोजती नए मार्ग बनाती बनाती है मार्ग और उन पे चलती सरोवर सुरक्षा में ही मर जाता और नदी असुरक्षा में ही एक दिन सागर तक पहुँच जाती जिन मंजिलों में राहबरों का गुजर नहीं ले आई है वहां भी मेरी गुम रही मुझे कुछ ऐसी भी मंजिलें मार्गदर्शकों का काम जिन मंजिलों में राहवरों का गुजर नहीं ले आई है वहां भी मेरी गुम रही मुझे वहां भटकने की आदत भटकते ही चले जाने की आदत पहुंचा देती वहाँच जाते हैं जो फिकिरी नहीं लेते सिद्धांतों जो आचरण संहिताओं में अपने को नहीं पहते चरित्र की छुद्र धारणाओं में बांध लेते हैं नीति नियम मर्यादा में आबद्ध हो जाते वे वहां नहीं पहुंच पाते देखते हो तुम तो, हमने राम को अवतार कहा लेकिन फिर भी पूर्ण अवतार नहीं कहा कौन सी कमी है राम में उनको हम पूर्ण अवतार न कह सकते मर्यादा वे मर्यादा पुरुषोत्तम वही कमी तुमने शायद ऐसे ना सोचा होगा कि मर्यादा के कारण अति मर्यादा के कारण ही वे सीमित हो गए आंशिक ही रह गए ष्ण को हमने अवतार कहा गुम रही कृष्ण का कोई बंधन नहीं कोई मर्यादा नहीं अमर्याद न कोई नक्शा है न कोई बंधा हुआ आचरण न कोई रीति नियम मुक्त धारा नृत्य है बांसुरी और प्रतिपल बांसुरी बज रही है और रास रचा जा रहा है कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहकर अद्भुत काम किया है पृथ्वी पर कोई जाति नहीं कर सकी दुनिया ने बहुत सम्मान दिया है अपने सत्पुरुषों लेकिन सभी को सम्मान दिया है उनकी मर्यादा के कारण हम अकेली कौन है इस पृथ्वी पर जिसने कृष्ण को सर्वाधिक सम्मान दिया है अवतार कहा है अमर्यादा के कारण अमर्यादा का दूसरा नाम है मुक्ति अमरयादा का दूसरा नाम है न कोई गोर न कोई किनारा सागर हो जाए राम है गंगा पवित्र है बहुत पर सागर में कृष्ण सागर ही समग्रता और सागर की तलाश ही परमात्मा की तलाश ये सूत्र बड़े प्यारे हैं इन सूत्रों को समझने की कोशिश कर अब मैं अनुभव पदई समाना मलुक कहते हैं अब मैं अनुभव में समा गया हूं परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं किया यह नहीं कहा कि मैं परमात्मा में समा गया कहा कि अनुभव में समा गया क्योंकि परमात्मा शब्द का उपयोग करो तो द्वंद खड़ा होता द्वैत खड़ा होता दूरी बनती मैं और तू पैदा हो जाते। और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है और अगर परमात्मा व्यक्ति है तो तुम उसमें कैसे समा सकोगे और समा भी गए तो समाना क्षणिक होगा क्षणभंगुर होगा फिर छूट जाना पड़ेगा यही तो हमारा अनुभव है प्रेम का जिनसे तुम्हारा प्रेम है किन्हीं किन्हीं क्षणों में तुम एक दूसरे में लीन हो जाते बस किन्हीं क्षणों में फिर दूरी बहुत दूरी हो जाती पहले से भी ज्यादा दूरी हो जाती क्षण को पास आते हो निकट होते हो एक दूसरे में डूब जाते हो लीन हो जाते हो, फिर छिटक जाते हो छिटक छिटक जाते यही तो प्रेमी की पीड़ा है की चाहता डूब ही जाए फिर लौटे नहीं मगर लौटना पड़ता है जैसे तुम पानी में डुबकी लगाओ लाख तुम चाहो कि न लौटो लेकिन जल्दी ही छटपटाहट होगी जल्दी ही सांसें घुटने लगेंगी, प्राणों पर संकट आ जाएगा तुम ना भी चाहो तो भी पानी के बाहर निकल आओगे कितनी देर पानी में रहोगे उतनी देर भी तो प्रेमी एक दूसरे में नहीं रह पाती छटपटाहट शुरू हो जाती है पहले पाने की छटपटाहट, डूब जाने की छटपटाहट, फिर निकल भागने की, फिर दूर हो जाने की फिर मुक्त हो जाने की फिर स्वयं हो जाने की आकांक्षाएं चलती परमात्मा कोई व्यक्ति होता है तो उसमें भी छटपटाहट पैदा होता है उससे भी हम भागते उससे भी बचते परमात्मा व्यक्ति नहीं परमात्मा उस परम अनुभव का नाम है जहा मैं मिट जाता तू मैं नहीं सिर्फ मैं मिट जाता है सिर्फ मैं पुरोहित हो जाता भूत हो जाता कोई मैं नहीं पाया जाता और क्योंकि मैं नहीं पाया जाता इसलिए तू कैसे पाया जा सकता न जहां मैं है न जहाँ तू है वहां क्या है उसको अनुभव कहते हैं मलिक बस एक अनुभव अस्तित्व अपनी निजता अपनी समग्रता का चूंकि अपना ही अनुभव है इससे सिर्फ उससे में का कोई उपाय नहीं चाहो तो भी उपाय नहीं संभावना नहीं दुब से दी गई रामकृष्ण धरते जैसे नमक की पतली को कोई सागर में उतार दे कि सागर की खाल ले नमक की पुतली जैसे ही सागर में गई पिघलने लगी थी, डूबने लगी थी, बिखरने लगी थी। तो क्या ले पाए जल्दी ही सागर में गल जाए लौट कर नहीं आए। ऐसा ही अनुभव अनुभव को पद का कहते हैं अब मैं अनुभव पर नहीं समाना अब मैं उस परम अनुभव में नहीं हो गया जिसको कुछ लोगों ने परमात्मा कहा है क्योंकि वह आत्मा का परम रूप है और जिसे कुछ लोगों ने निर्वाण कहा है क्योंकि वहां अहंकार बिल्कुल ही मिट जाता है जिससे दिए का निर्वाण हो जाता दिया बुझ जाता ऐसे अहंकार बुझ जा इसलिए किसी ने उसे निर्वाण कहा और किसी ने उसे मोक्ष कहा उनकी माँ सब बंधन गिर जाते हैं मैं पीता शरीर के मन के हृदय के विचार के भाव सब बंधन गिर जाते निर्बंध चैतन्य रह जाते सब सीमाएं गिर जाती असीम कर अनुभव होती किसी ने उसे केवल ने कहा क्योंकि उनकी केवल चेतना मात्र बचती है केवल अनुभव मात्र बचता है और कुछ भी नहीं बचता कौन अनुभव कर रहा है वह भी नहीं बचता किसका अनुभव हो रहा है वह भी, भी नहीं बचता बस दोनों के बीच की मिठास रह जाती अनुभव मात्र रह जाता ना तो अनुभूक्ता और ना अनुभूत इसे थोड़ा समझना हमारे जीवन में तो हमेशा त्रिपुटी होती है जब भी ज्ञान होता है तो वहां होती होते ज्ञानी ज्ञान प्रेम होता है तो तीन होते प्रेमी प्रेसी और प्रेम दर्शन होता है तो तीन होते दृष्टा दृश्य द्रश्ट और दर्शन हमारा तो सारा जीवन इस त्रिपुटी में बंधा हुआ लेकिन एक ऐसी घड़ी है जहाँ ज्ञाता नहीं होता गेय होता सिर्फ ज्ञान की सत धारा बजे की वर्षा होती जहाँ दृष्टा नहीं होता दर्श नहीं होता मात्र दर्शन हो जहाँ किनारे नहीं रह जाते सरिता किनारों से मुक्त तो हो जाती वही तो सागर हो जाता किनारे ना रहे तो सरिता सात हो जाता एक ऐसा प्रेम है जहाँ प्रेमी नहीं होता प्रेस भी नहीं होता बस प्रेम का एक अद्भुत अनुभव होता है, जो सबको डुबा लेता प्रेमी को भी प्रेसी को भी दोनों को अपने मिले कर लेता इसके अनुभव से और प्यारा शब्द क्या हो सकता है अपने अनुभव बदलते ज्योति के पायल पहन नक्षत्र सी में जन्म मैं तुम्हारे साथ गाती अर्थ समझू मैं न की विकलता जानती मैं स्वरों के साथ उठती आपको पहचानती पूर्णता की प्यास ले जो सरी चले सागर मिलन को मैं तुम्हारे राग में कृष्णा वही मैं मानती लांग सीमा रिक्तता की मैं चली पुनत्व पाने मैं अपरचित थी पवन की लय मुझे आई बुलाने और मेरे भूल मन में भी पीटी का दाह जागा और हाँ में इवर मिलाने मैं सजीली प्यार पीनी छाया साथ जाती मैं तुम्हारे साथ गाती मुक्त औठों बीच सिरती बंसुरी सी मैं नहाती दौड़ती फिरती तुम्हारे साथ जीवन की गली में मैं घुली जाती लहर सी मैं तुम्हारी काकली में प्राण की यह रिक्त तनमयता रस का अंत जैसे जब उठा हो मूर्ति का जो देवता किस तस्तर तली में वायु प्राण का किस मुक्ति का मरमर लिए है आज मेरा कंठ किस मधु का महासागर किए है ज्योति यह आनंद की मन की दुधाए भस्म करती गीत का लय भार मेरे कंकड़ो को रक्त किए है हो शिथिल अवरोह में आरोह में नवचूम आती मैं तुम्हारे साथ गाती जो तिचल आरती जैसे प्रध्वनि को थर देर तक सुनती रही मैं बाघ विही स्वर तुम्हारा थान गाने के लिए मुझ में तनिक आग्रह तुम्हारा लग रहा था पर मुझे मैं एक क्षण भी रुक न सकती प्रेरणा से गति समित था दिवस यह गांत सारा छोड़ मंदिर में निकल आयी रही पूजा अधूरी थी बड़ी उन्मत उत्कंठा नहीं थी सह दूरी मौन पूजन था वहां मुखरित यहां था व्यग्र अणुण थी वहाँ निःशब्द स्वीकृति अब नि प्रणित पूरी मैं पुलक पूरी लगी सी सुख पगी बलिहार जाती मैं तुम्हारे साथ गाती मैं तुम्हारे गीत की कोमल कड़ी बन झूम जाती भूल जाती प्राण गोपन के गुणों को लाज भाती भूल जाता दिन घड़ी भर को अवग्याएं तुम्हारी था अधिक पास मेरे जो छिपा पाती तुम्हारी खुलपनी वह मुक्ति जो खिल उठी जो वंचिता थी लुट चली उदगार बनकर जन्म ऐसी जो संचिता थी पड़ी अवरुद्ध निष्ठा की अगति में जो समर्पित हो गई परिपूर्ण प्लावित ग्रीष्म थी खुल गए जो स्नेह व्याकुल मैं तुम्हारे साथ गाती मैं वसंती वायु से उठती लतासी कसम साती रूप पाती रस मुझ ऐसी सृष्टि नव प्राणद विपुलता है यही संगीत अंबर के घनो में पूर्ति भरता भीख से निशा अवदात होती है बसंती तारको का राग है पथ भरता बांध लेता है प्रकृति को संचरण संचरणी का गंध के परिप्रोक्त से बनता सुमन लघु तंगली का इस अनामी गीत का मैं अर्थ समझी हूँ न अब तक किंतु रंग देता यही मुख प्रति पवन की अंजलि का मैं गुथी जाती इसी की मुग्ध मेड़ो मैं समाती बिंब ऐसी प्रतिबिम्ब ऐसी मिलने चली मैं राग माती मैं तुम्हारे साथ गाती हूँ पर मैं गाती। मैं तुम्हारे साथ गाती ज्योति के पायल बहन नक्षत्री में जगमगा मैं तुम्हारे साथ गाती एक ऐसी घड़ी है समाधि की समाधान की समाहित हो जाने की एक ऐसा पावन क्षण है तल्लीनता का तन्मयता का, भाव विमुग्धता का जब तुम नहीं बचते एक गीत जरूर उठता है तुम्हारा गीत नहीं उसका गीत और उसका भी कैसे कहे बस इतना ही कहो कि एक गीत उठता है एक गीत जो अस्तित्व का है एक सुगंध जो न मेरी न तुम्हारी जो समग्र की अखंड की उस अखंड की सुगंध को ही हमने प्यारे प्यारे नाम दिए मलूक का नाम है अनुभव अब मैं अनुभव पगैज समाना सब देवन को भरम बुलाना भूल गए सब देवी देवता अभिगति हाथ बिकाना और उसके हाथ बिक गया हूँ जिसकी गति का कुछ भी पता नहीं जिसके संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती कहा ले जाएगा ये सागर कहा इस यात्रा का अंत होगा असंभव है कहना कुछ परमात्मा अज्ञात ही नहीं है अज्ञे भी है जान जान कर भी कहा जान पाते हैं हम उसे गीत तो गा लेते हैं मगर अर्थ पकड़ में नहीं आता धुन तो गुनगुना लेते हैं मस्त तो हो लेते लेकिन व्याख्या नहीं होती परिभाषा नहीं होती व्याख्या और परिभाषा वे करते हैं जिन्होंने जाना नहीं बड़ी अद्भुत बात है परमात्मा की व्याख्या करने में वे पंडित बड़े कुशल है जिन्होंने जाना नहीं जाना नहीं इसलिए व्याख्या करना आसान जिन्होंने जाना है उनके लिए शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं, अनुभव बहुत बड़ा अनुभव फिर शब्दों में समाधान इसलिए बेबूज पहली है यहाँ अज्ञानी व्याख्या करते और ज्ञानी अव्याख्य रह जाती बुद्ध से जब भी किसी ने पूछा ईश्वर है या नहीं वे बात टाल जाते जिंदगी भर बात टालते रहे कुछ ने समझा कि शायद उन्हें पता नहीं इसलिए बात टालते नास्तिक हिंदू अब तक तो यही मानते जाते कि बुद्ध नाचते इसलिए जब भी कोई पूछता है इस पर तो साफ जवाब क्यों नहीं देते है तो कहो है नहीं है तो कहो नहीं इससे तो कम से कम चार वाक बेहतर नहीं है ऐसा तो कहता है लेकिन बुद्ध चुप रह जाते लेकिन ये हिंदू व्याख्या गलत है यह हिंदू व्याख्या पक्षपात पूर्ण इस तरह की व्याख्या के कारण ही बुद्ध को यहाँ से हिंदुओं ने उखाड़ फेंका अपने ही सबसे सुंदरतम फूल को हिंदू बर्दाश्त न कर सके और ये कोई हिंदुओं ने ही किया ऐसा नहीं ये दुनिया भर का अनुभव है यहूदियों में जो सर्वश्रेष्ठ फूल खिला जीसस उसको यहूदियों ने ही सोनी देती और यूनानियों में जो सबसे सुंदर कमर से यूनानियों ने ही जहर पिला और हिंदुओं ने जो ऊंचे से ऊंचा शिखर छुआ जो गौरी शंकर हिंदुओं की चेतना का था गौतम बुद्ध उसको ही उखाड़ फेंका हिंदुस्तान में कोई नाम लेवाना रह गया और अब जो नए बौद्ध थे वो क्या कोई खाक बौद्ध वो सब राजनीतिक चालबाजी है डॉक्टर अंबेडकर जिंदगी भर कई दफा विचार करते रहे कभी सोचते ईसाई हो जाएं कभी सोचते मुसलमान हो जाएं एक बात पक्की थी कि हिंदू तो नहीं रहना फिर आखिर पर उन्होंने तय किया कि बौद्ध हो जाएं मगर मतलब डॉक्टर अंबेडकर को क्या ध्यान का पता क्या समाधि का पता कानूनविद थे तार्किक थे पंडित थे ब्राह्मणों को हरा सके ऐसे ब्राह्मण थे कहो महाब्राह्मण थे लेकिन बुद्ध तुझे क्या लेना देना बुद्ध से क्या लेना देना ये राजनीतिक चालबाजी थी हजारों साल तक भारत में बुद्ध का नाम लेवा नहीं रहा और अब जो नाम लेवा पैदा हुए है उनको बुद्ध से कोई प्रयोजन नहीं वो बिल्कुल नितान्त झूठे बौद्ध थे नव बौद्ध बिल्कुल झूठे बौद्ध थे अगर अम्बेदकर ईसाई होते तो ये सारे के सारे लोग ईसाई हो जाते अगर अम्बेदकर मुसलमान होते तो ये मुसलमान हो जाते इनको कुछ लेना देना नहीं राजनीतिक गाँव पैंच में कौन सी बात लाभ की होगी वही साहब क्या हुआ हमने बुद्ध को क्यों इस तरह विस्मृत किया हमारी व्याख्या खा गई बुद्ध के मौन को हम न समझे बुद्ध की चुप्पी आस्तिक की चुप्पी परम आस्तिक की चुप्पी बुद्ध नहीं बोले क्योंकि बुद्ध ने जाना कि नहीं तो कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि ईश्वर है और हां कैसे कहूं क्योंकि हाथ सीमा बना देता है हाँ छोटा शब्द है उसे तो केवल मौन में ही कहा जा सकता है और कैसा दुर्भाग्य कि हिंदू भी ना समझ सके जो इस पृथ्वी पर सबसे पुरानी जाति है और जिनके पास उपनिषदों जैसी संपदा है उपनिषद कहते हैं जो कहे मैं जानता हूं जान लेना नहीं जानता और जो कहे नहीं जानता उसके पास बैठना उठना सीखना उससे क्योंकि वो जानता है जिनके पास जैसी अद्भुत संपदा थी, वे भी बुद्ध को ना पहचान सके उपनिषि को भी नहीं पहचाने बुद्ध को भी क्यों पहचानेंगे? हम अपने अपने अंधकार को इतना आए तो हम बंद कर लेते हमारा अंधकार समूह बहुत है बुद्ध का चुप रह जाना जीवन भर सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि बुद्ध कह रहे हैं कि मत पूछो ये सवाल मत पूछो ये अति प्रश्न परमात्मा के संबंध में चुप्पी ही उत्तर है चुप रहो चुप हो जाओ जैसे मैं चुप हूँ ऐसे तुम भी चुप हो जाओ बुद्ध कहते जैसे मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ तुम भी उत्तर मत दो मौन में तलाश और मौन में ही उसे पाओगे जिससे मौन में पाया जाता है उसे केवल मौन में ही कहा जा सकता है बुद्ध ने और सब उत्तर दिए सिर्फ परमात्मा के संबंध में उत्तर नहीं दिए। वही एक परम अनुभव जो बिल्कुल शब्दाती थे अभिगति हाथ बिकान, मलु कहते हैं किस दुनिया में प्रवेश कर गया डूबा ऐसा तल्लीन हो गया ऐसा मदमस्त शराब का नशा तो चढ़ता उतर जाता परमात्मा का नशा चढ़ा सो चढ़ा फिर उतरता और जिसने तो उसके नशे को पी लिया जिसने उसकी शराब को पी लिया है ही पवित्रतम है इस पृथ्वी पर उसके डगमगाने में ही मार्ग बनते उसके भटकने से ही रास्ते निर्मित हो जाते वो रिंद पाकबाज हैं झूले अगर हमें दोजक की आग को भी गुलस्ता बनाए ऐसे भी रिंद हुए हैं ऐसे भी पियक्कड़ हुए कि वही अकेले पाकबाज अकेले वही पवित्र अगर वे नरक की अग्नि को भी छू दे तो वसंत हो जाए फूल ही फूल खिल जाए अंगारे उनके हाथ के स्पर्श से फूल हो जाए इस परम अवस्था में इस मस्ती में कौन याद रखेगा गणेश जी को विक्षितता का फैलाव इतने धर्म चाहिए पृथ्वी पर अगर विज्ञान एक है तो धर्म भी एक ही हो सकता है अगर सत्य एक है तो धर्म भी एक ही हो सकता है कैसे हिंदू कैसे मुसलमान कैसे जैन कैसे बौद्ध हाँ भाषाएं अलग हो सकती हैं कहने के अलग हो, अभी अलग हो सकते हैं अभिव्यंजनाएं अलग हो सकती हैं अभिव्यक्तियां अलग हो सकती हैं स्वभावता बुद्ध बोलेंगे तो पाली में बोलेंगे महावीर बोलेंगे तो प्राकृत में और मोहम्मद बोलेंगे तो अरबी में और जीसस बोलेंगे तो अरेमेक में और लाहौ बोलेगा तो चीनी में स्वाभाविक और सबके प्रतीक अलग होंगे सबके काव्य अलग होंगे सबकी उंगलियां अलग होंगी लेकिन चांद तो एक ही है जिस तरफ उंगलियां उठी तुम चांद को देखो उंगलियों को मत चबाओ और लोग हैं की उंगलियां चबा रहे उंगलियों की पूजा चल रही ये 33 करोड़ उंगलियां हैं उनकी ही पूजा कर रहे हो ये बच्चों के खिलौने हैं और बच्चों के लिए उपयोगी जैसे जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो स्कूल की किताबों में होता था गा गणेश जी का अब गा को समझाने के लिए गणेश जी से ज्यादा अच्छा प्रतीक और क्या होगा बच्चों को बिल्कुल गणेश जी याद रह जाते बच्चा एकदम खिलखिलाने लगता है उनको देख के उसका चित एकदम प्रसन्न हो जाता है सूढ़ हाथी की ये तो ये हाथ में मोती के लड्डू और चूहे की सवारी क्या गजब इरादा था पक्का पता रहा होगा कि कभी ना कभी पेट्रोल की कमी हो जाए, पहले से इंतजाम कर लिया चाहे चलना सके, सकें एक इंच न चले होंगे जब से बैठे चूहे पे और चूहा भी या तो रबर का रहा होगा या कभी का मर चुका होगा चूहे की मुक्ति तो हो ही गई होगी बच्चा प्रसन्न हो जाता है लेकिन वो भी बात ना रही आजादी के बाद अब गा गणेश जी का नहीं होता गा गधे का क्योंकि गधा सेक्लर है गणेश जी में जरा धर्म की बदबू आती और भारतीय संविधान तो धर्म निरपेक्ष बच्चे को समझाना हो तो गां किसी न किसी का तो बना नहीं पड़ेगा गणेश जी का बनाओ की गधे का बनाओ लेकिन गां को समझाने के लिए कोई प्रतीक चाहिए ऐसे ही धर्म के जगत में हम सब बच्चे वहां प्रतीक चाहिए ये तैतीस करोड़ देवी देवता बस प्रतीक बहाने उस परम को शायद तुम अभी न समझ पाओ उतनी ऊंची आंख भी ना उठा पाओ उतना साहस ना जुटा पाओ उतनी अभी तुम्हारी प्रौढ़ता ना हो उतनी अभी तुम्हारी परिपक्वता ना हो तो चलो कोई छोटा मोटा इशारा से नहीं सूरज मिले तो किरण ही सही और न हो सूरज की किरण तो दिए की किरण भी ठीक क्योंकि दिए की किरण भी है तो सूरज की ही किरण और दिए की छोटी सी लो में जो जलता है है वह भी उसी प्रकाश का अंश मगर जो सूरज को देख ले फिर दिए को जलाए फिर दिन को तुम दिया बुझा देते हो ना सुबह होते ही बुझा देते से ही जो परमात्मा का अनुभव कर लेता वो सब देवी देवता बुझा देता दिए हैं ये रात के लिए ठीक और जिनका भरोसा पूरा है कि सुबह होने ही वाली वो शायद दियो को जलाए भी नहीं वो सुबह की प्रतीक्षा करें उसके लिए साहस चाहिए मैं अपने सन्यासियों को चाहता हूँ इतना ही साहस हो कि क्या छोटी मोटी बातों से उलझना क्योंकि उलझना तो आसान है फिर सुलझना मुश्किल हो जाता है पकड़ना तो आसान है छोड़ना मुश्किल हो जाता तुम चीजों को ही नहीं पकड़ते चीजें तुम्हें भी पकड़ लेती मैं अपने मित्र के साथ घूमने जाता था उनको आदत थी कि कोई भी मंदिर दिखाई पड़े जल्दी से सिर झुकाना मैंने एक दिन उनको कहा कि तुम्हारे साथ मैं भी थक जाता और चार घर निकलेगी के के फिर मंदिर न मंदिर तो झाड़ के नीचे बैठे शंकर जी गणेश जी देवी देवता न मालूम क्या क्या तो मुझे भी तो उनके साथ खड़ा होना पड़े मैंने कहा तुम्हारे साथ मैं भी पाप का भागीदार होऊंगा पीछे कि तुम क्यों खड़े थे और ये क्या आदत बना रखी एकांत मंदिर में चले गए और जो तुम्हें करना हो जितनी बार करना हो उतनी बार झुक ली मगर ये दिन भर उन्होंने कहा लगता तो मुझको भी अच्छा नहीं है लेकिन बचपन से आदत हो गई पिताजी पकड़ा गया पिताजी जो चले मगर आदत रह गई अब आप कहते हैं तो ठीक है अब आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। और बात तो मुझे भी लगती है कि मुझे भी बड़ी अड़चन होती पिताजी ऐसा डरा गए है कि कोई भी देवी देवता हो सबकी पूजा करना वो मुझे अपने घर भी ले गया उनका घर देखा तो छोटा सा मंदिर बना रखा उसमें मालूम कितने देवी देवता जो मिले जो भी मूर्तियां मिल गई और यहाँ मूर्तियों की वो दिक्कत कोई भी गोल पत्थर मिला उसी को उठा लाइन शंकर जी हो गए चंदन मंदन चढ़ा दिया तो फूल रख दिए फौरन पूजा शुरू हो गई तो कहते इसमें भी घंटी बजाते-बजाते जल्दी भी नहीं करो मगर फिर भी ये घंटा सुबह लग जाता सब पे तो कम से कम पानी तो छिड़को फूल तो चढ़ाओ और फिर ये भी रहता है एक कोई छूट जाए नाराज हो जाए कुछ कुछ तो, तो वैसे तो जिंदगी में मुश्किलें किसी को नाराज भी नहीं कर सकते तो हम कुछ छांट तो नहीं देते उन्होंने कहा छाट है कैसे किसको हटाए जिसको हटाए वो ही नाराज हो जाए और अब आप कहते हैं तो ठीक कहते हैं मैं कोशिश करूंगा कि कल से ऐसा हर मंदिर के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं आप ठीक कहते हैं एक दरफे सुबह पूजा कर ली थी इस दिन मेरे साथ नहीं पहले मंदिर पड़ा मैंने कहा सावधान मंदिर आ रहा है सावधान होकर मेरे साथ चले दस पंद्रह कदम मंदिर के आगे निकल गए फिर माफ करे। बड़ी बेचैनी हो रही वो बड़ा डर भी लग रहा है और आज में बिल्ली भी रास्ता काट गई मुझे जाके नमस्कार कर लेने में कुछ हो जाए तो फिर आप ही जिम्मेवार हो उनकी नहीं देख कर मुझे है। तो आसान है छोड़ना फिर बहुत मुश्किल और हम कितने देवी देवता हूँ वो पकड़े होंगे जो हिम्मत वो तो पकड़ते ही नहीं वो तो कहता पकड़ेंगे तो फिर एक काफी होना चाहिए क्या बूंद गूंद पूरा सागर ही क्यों नहीं अपना कर लिया तो तो रात अंधेरे में शायद दिया भी वो तो प्रतीक्षा करेगा परमात्मा की सो सो अंधियारी रातों से तेरी मुक मुक तेरी मुस्कान मुस्कान कहीं कहीं कहीं सुंदर सुंदर सुंदर छवि पर पर लज्जा का परिधान दुनिया देखी पर कुछ मिला तुझको देखा सब कुछ पाया संसार ज्ञान की महिमा प्री की पहचान कहीं सुंदर तेरी मुस्कान कहीं सुंदर जब गरजे मेघ पपी हा बोले डोले गुलजारों में लेकिन कांटो की झाड़ी में बुलबुल बुल का गान कहीं सुंदर तेरी मुस्कान कहीं सुंदर संसार अपार महासागर मानो लगलग जलियान बने सागर की ऊंची लहरों से चंचल जलियान कहीं सुंदर तेरी मुस्कान कहीं सुंदर देवालय का देवता मौन पर मन का देव मधुर बोले इन मंदिर मस्जिद गिरजा से मन का भगवान कहीं सुंदर तेरी मुस्कान कहीं सुंदर शीतल जल में मंजुलता है प्यासे की प्यास अनूठी है रेतों में बहते पानी से हरनी हैरान कहीं सुंदर तेरी मुस्कान कहीं सुंदर सुंदर है फूल वेह तितली सुंदर है मेघ प्रकृति सुंदर पर जो आंखों में बसा उसी सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर तेरी मुस्कान कहीं सुंदर उस एक को बसा लो बस उस एक को पालेना सब पालेना दुनिया देखी पर कुछ न मिला तुझको देखा सब कुछ पाया संसार ज्ञान की महिमा से प्री की पहचान कहीं सुंदर तेरी मुस्कान कहीं सुंदर देवालय का देवता मौन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 जबकि सब तुम्हें तो मिल सकता है तब तुम किन छोटे छोटे खिलौनों में उलझे और खिलौनों में काफी लोग उलझे खिलौनों में ही इतने उलझ गए हैं जिसका हिसाब है नहीं कहीं रामलीला हो रही तो नाटक में ही लोग उलझे ज्ञानी कहते हैं सारा संसार नाटक है और अज्ञानी नाटकों को भी सत्य समझ लेते गांव का कोई लफंगा राम बन गया है उसके ही पैर पड़ रहे वही फूल चढ़ा रहे मालूम होने के कौन भली भांति मालूम मगर अभी राम का वेश पहने मुकुट चांदी बांधे बरात निकल रही है तो आरती उतारी जा रही फूल चढ़ाए जा रहे चरण छुए जा रहे तुम नाटक को भी सत्य समझ लेते तुम पत्थर की मूर्तियों को सत्य समझ लेते तुम आदमी के गड़े हुए सिद्धांतों को सत्य समझ लेते तुम आदमी के रचे हुए शास्त्रों को सत्य समझ लेते हो अगर इतने जल्दी तुम राजी हो गए तो परमात्मा से वंचित रहोगे अगर उसे पाना है तो हिम्मत करनी होगी सब देवन को भरम भुलाना अभिगत हाथ बिकाना पहला पद है देई देवा पहला पद पाठ देवा नवाजन कितने देवी और देवता पहला पद है देई देवा दूजा नेम आचार फिर दूसरा पद है कि नियम पालो आचरण साधो व्रत रखो उपवास करो एकादशी आ गई कि पर्यूषण आ गए जान का महीना आ गया पहला पद है देवा पहले ये कि यह गणेश जी बैठे शंकर जी बैठे इनकी पूजा करो पत्थर चढ़ाओ, सिर चढ़ाओ अपने ही हाथ से बनाए हुए खिलौने इनको पूछो मगर पहला पाठ ठीक मलुकदास कहते थोड़ा पहले से महत्वपूर्ण की थोड़ा नियम व्रत थोड़े जीवन में मर्यादा संयम थोड़ा जीवन को बांध कर चलना थोड़ा जीवन को एक व्यवस्था संयोजन देना मगर ये रहेगा ऊपरी क्योंकि इसका आविर्भाव तुम्हारे भीतर से नहीं हो सकता ये वैसा ही रहेगा जैसे छोटे बच्चों को हम कह देते कि ऐसा करना तो वैसा करते हैं बच्चा बार बार अपना अंगूठा चूसता था उसकी मां ने कहा कि उसको डरवाने के लिए कहा बच्चे सिर्फ डर को ही मानते और जिन लोगों का धर्म भी डर पर खड़ा समझ लेना बच्चे ही हैं बच्चे डर को मानते हैं डर को जो मानते हैं वो बच्चे उसकी माने ने डराने के लिए कहा बहुत दफे धमकाया मारा मगर वो सुने नहीं उसको डरवा निकले ग देख अगर ज्यादा अंगूठ चूसेगा तो तेरी हालत कैसी होगी मालूम अंगूठा चूसेगा तो पेट तेरा एकदम बहुत बड़ा हो जाए धोखा तो बड़ाया की पेट कहीं बहुत बड़ा ना हो जाए फिर दूसरे दिन मोहल्ली की एक महिला आई उसको बच्चा होने वाला पेट उसका बहुत बड़ा वो बच्चा एकदम खिलखिला हंसने लगा उसने कहा कि मुझे पक्का पता है कि तुमने क्या गड़बड़ की उसकी माँ थोड़ी ढेरी लेकिन अब बात बड़ा मुश्किल है उसको रोकना उसने कहा कि अंगूठा चूसो और चूसो मैंने तो कान पकड़े अब तो भी नहीं चूसूंगा अब तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल गया अगर मान गिर लेगा तो उसकी मान्यता में कोई बोध तो नहीं हो सकता भय होगा या लोभ होगा बच्चों को हम पुरस्कार देते या भय देते इसीलिए नर्क और स्वर्ग वो बच्चों के लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं न कहीं कोई नर्क है न कहीं कोई स्वर्ग लेकिन बच्चों के लिए क्या करो वो नर्क से ही मान सकता डरवाओ कि नरक में ऐसे ऐसे सताए जाओ एक राजनीतक मरा कंजूस था कंजूस। अपनी पत्नी से बोला तो देखो नाह मेरे कपड़ों को मेरे साथ मत जलाना अरे जब जली रहे हैं तो कपड़े क्यों खराब करने मेरी वसियत मुझे तो नंग धड़ंग चढ़ा देना पत्नी ने कहा कि लोग क्या कहेंगे अरे उन्होंने कहा जब मैं मर ही गया तो अब क्या लोग कहते मुझे क्या लेना देना जिंदगी भर लोग क्या क्या कहते रहे मैंने फिकर नहीं की अब मर रहा हूं अब क्या फिकिर वो बसियत में लिखवा गए क्योंकि मेरे कपड़े नहाक चलाना बेकार का खर्चा करना मर रहा है आदमी और फिर उसने कहा अपनी पत्नी से कि मुझे तो पक्का पता ही है कि मुझे कहा जाना वहा इतनी गर्मी होगी कि कपड़ों की वहां जरूरत पड़ने वाली नहीं और कम से कम ये गांधी जो पकड़ा गया खा ये तो वहाँ बहुत मुश्किल पड़ेगी इसको पहननी मुश्किल हो मलमल -मल हो तो चल भी जाए मुझे पक्का पता कि मैं कहा जा रहा हूं क्योंकि जिंदगी भर जो मैंने किया है मैं जानता हूं जब दिल्ली आ गया तो नरक निश्चित है सुबह आग के लपटो में जलना है वहां कहा ठंडक की खादी के कपड़े पहने बैठे हुए तू तो फिक्र ही मत करना पत्नी को संकोच तो बहुत लगा लेकिन थी तो वो भी आगे कंजूस की पत्नी और जिंदगी भर का साथ का असर तो पड़ता ही तो सत्संग नंगे चढ़ा दिया नेताजी को हालांकि लोगों ने कहा बड़ा गजब है क्या तपस्या लोग भी अधोत है की त्याग तपस्या देखो क्या त्यागी आदमी था कैसा महात्मा था बेटा जी तो मर गए दिन रात पत्नी सोई थी कि, कि किसी ने दरवाजा खटखटाया बड़े हड़बड़ा सुन दरवाजा खोला कौन इतनी रात आया देखा कि भूत खड़ा पति का भूत पत्नी का निकाल मेरे उन्हीं कपड़े निकाल पत्नी ने कहा हुआ क्या हुआ क्या सब नेतागण वहां पहुंच गए उन सब ने मिलकर नरक को एयर कंडीशन कर लिया मैं ठंड में ठिठरा जा रहा हूं खादी से काम नहीं चलेगा तो ऊनी कपड़े निकाल कल्पना है तुम जैसी चाहो वैसी कल्पना करो बच्चों को डराने के लिए लेकिन से कहीं कोई जीवन वस्तुता रूपांतरित होता एक छोटा बच्चा आइसक्रीम खा रहा है आइसक्रीम का दीवाना आइसक्रीम मिल जाए तो फिर ना उसे रोटी चाहिए ना कुछ और चाहिए बस आइसक्रीम बॉल दिन रात आइसक्रीम डॉक्टर ने भी उसके पिता को कह दिया कि दांत खराब हो जाएंगे सड़ जाएंगे इसका पेट भी खराब हो जाएगा इतनी आइसक्रीम उचित नहीं पिता भी परेशान है कब कर करना क्या है डरवाने तो के लिए पिता ने कहा कि देख अगर ज्यादा आइसक्रीम खाएगा तो अंधा हो जाएगा लड़के ने गौर से पिताजी की तरफ देखा और कहा कि अच्छा तो ज्यादा नहीं खाऊंगा कम कम से उतनी तो खाने दे कि जितने मैं आपको चश्मा लगाना पड़ा कम से कम उतनी तो खाने दे बहुत से चश्मा लगेगा तब पिताजी को ख्याल आया कि वो चश्मा लगाए हुए ये उन्होंने सोचे नहीं था कि बच्चा ये तरकीब निकालेगा की कम से कम चश्मा लगाने तक तो खाने ही देख आगे का आगे देखा जाए लोग तरकीबें निकाल लेंगे भय में से तरकीबें तो निकाल ही ले जाएंगे और तुमने स्वर्ग के प्रलोभन दिए ऐसा सुख मिलेगा वैसा सुख मिलेगा ये बच्चों को समझाने की बात है उनको दंड दो और पुरस्कार तो। दंड और पुरस्कार की भाषा बचगा ये प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए नहीं इसलिए उसको दूसरा पद कहते हैं ये जो नियम है आज दूसरा तीजे पद में सब जग ब है और तीजा पद क्या है पाखंड जिसमें सारा जग बना हुआ है लोग करते कुछ है, हैं कुछ और दिखाते कुछ और है, हैं कुछ और जब वो देवी देवता की भी पूजा कर रहे हैं तब भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं ये पक्का मत समझो उनके भीतरी प्रयोजन बड़े और हो सकते है अब जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते लोग दिवाली पर उनको कोई धर्म से लेना देना जुआरी भी करते भी करते उनको कोई धर्म से प्रयोजन मगर एक बात उनको बहुत पुराने समय में में समझ आ गई होगी कि अगर विष्णु जी को मनाना है तो लक्ष्मी जी के पीछे पड़ो, अगर पति को मनाना है तो पत्नी को मना लो उतना काफी है लोग नेतागणों के पास नहीं पहुंचते उनकी पत्नियों के पास पहुंच जाते भूल फल मेवा निष्ठान लेके पत्नी की सेवा करते बस पर्याप्त फिर सब ठीक हो जाए धन की आकांक्षा है और तुम कहते हो इस देश को धार्मिक देश दुनिया के किसी देश में धन की पूजा नहीं होती यहां लोग नगद सिक्कों को रख के दिवाली पे पूजा करते हो ये धार्मिक लोगों का देश धन की पूजा से ज्यादा गणित और कोई बात हो सकती है धन का उपयोग करो पूजा कर रहे धन उपकरण साधन साध्य नहीं है लेकिन कैसे पागल लोग कि धन की भी पूजा चल रही आरती उतारी जा रही रुपयों की सिक्कों की और अब तो सिक्के भी नहीं मिलते तो लोग नोटों की गिड्डिया रख लेते क्या करूं कागजी सिक्के और कागजी ही पूजा कागजी ही आदमी कीजे पद में सब जग खंड में सारा जग बंधा हुआ है लोग नियम भी रखते हैं आचरण भी रखते हैं उसमें से भी तरकीबें निकाल लेते उसमें से भी हिसाब निकाल लेते कैसे बचना व्रत भी रखते हैं उसमें से भी उपाय कर लेते मैं एक दिन घर में मेहमान हुआ परिषण दिन होते हैं तो हरी सब्जी की मनाई है, मगर देखते हो होशियार लोग कैसे वो केला खा रहे थे मैंने कही तुम क्या कर रहे या, हरा है ही नहीं तो हरी सब्जी की मनाई है ये तो पीला अब देखते तुम तो आदमी की चालबाजी, उन्होंने हरी सब्जी का मतलब हरा रंग तो केला बराबर चलता है जैन बराबर केले को लेते केले की सब्जी बना लेते परूषण के परम और दूसरे फलों में क्या अड़चन वो हरे और दूसरी सब्जियों में क्या अड़चन है वो हरे बस रंग की बात है निकाल ली तर्की परिश्रम के पहले सब्जियां सुखा के रख लेते हैं जैन फिर उनप पानी छिड़क के फिर सब्जी बना ले जब तुम सुखाते हो तो क्या करते हो पानी ही उड़ रहा है कुछ और हो रहा है क्या नह के उपद्रव कर रहे पहले पानी उड़ाओगे फिर पानी छिड़क के फिर सब्जी बनाओगे तो पुराने पानी में क्या हार जाता वो इससे शुद्ध था जो तुम डाल रहे हो अब वो कम से कम नैसर्गिक था मगर दिन में भोजन नहीं करते रमजान कम रात में भोजन करते और फिर दिल खोल के कर लेते। कि दिन भर के लिए इंसान हो जाए दिन भर उपवास रात पूछ प्रयोजन क्या है किसको धोखा दे रहे क्यों धोखा दे रहे जैन पर्यूषण के दिन में रात पानी नहीं पीते तो सूरज ढलते ढलते एकदम पीते रहते हैं पानी डट के पी जाते इतना पी जाते हैं कि रात में कई बार उठ, उठ, उठना पड़ता है मैं सोहन के घर मेहमान था और कोई जैन साधवियां आके भी मुझसे मिलने के लिए वहां मेहमान हो गई उन्होंने डट के पिया होगा पानी क्योंकि रात तो पानी पी नहीं सकता तो रात भर फिर पेशाब करनी पड़ेगी और जैन साध्वी आधुनिक टॉयलेट का उपयोग नहीं कर सकती शास्त्र में नियम नहीं क्योंकि तो महावीर को पता नहीं था कि इस तरह के टॉयलेट कभी बनेगी महावीर ने तो ठीक ही नियम दिया था कभी भी जल इत्यादि में मल विसर्जन नहीं करना ठीक नियम है क्योंकि जिस जल को पीना है वही तो पोखरा गांव का वही तो तालाब गांव का उसी को पीना है उसी में स्नान करना है उसी में मल मूत्र त्याग करोगे तो गंदगी फैलेगी स्वच्छता का सीधा नियम था तो महावीर ने कहा कि जल में किसी भी स्थिति में मलमूत्र त्याग मत करना लेकिन अब जैन मुनि की और जैन साधवी की बड़ी मुश्किल तो तुम्हारा जो टॉयलेट वो तो छोटा सा कुआं समझो पानी भरा हुआ है अब उसमें कैसे मलमूत्र विसर्जन करें सास के विपरीत तो जैन साधियों ने क्या किया रात भर थाली में पेशाब कर करके पे। जाके सड़क पर फेंकती रही वो जो सोहन के यहाँ पहरेदार था वो बड़ा हैरान हुआ सुबह जब मैं सोहन के बगीचे में गया उसने की ठहरी क्या हुआ? उसने कहा रात भर जब देखो तो थाली भर के लिए चली आ रही मैं सोचू भी कि बात क्या है जब मैं पास जाकर देखा तब मुझे पता चला कि बदबू आ रही पेशाबी तीन बाइयों को हो क्या गया इस तरह के उपद्रव पैदा होंगे क्योंकि तो पाखंड जीवन को सहज ढंग से न जीओगे, जबरदस्ती के नियम थोप लोगे जो तुम्हारे अनुकूल नहीं फिर उनसे बचने के कोई उपाय खोजने पड़ेगी सामने के दरवाजे पर एक आदमी हो तुम तो और पीछे के दरवाजे से तो दूसरे आदमी पद में सब जग ब चौथा अपरम्पार और चौथी है असली बात सहजता से विपरीत ना तो देवी देवता है वहां क्योंकि देवी देवता पासान की पूजा पाखंड पाषाण की पूजा पाखंड ही हो सकती है ना वहां नेम आचारा ना तो नियम और आचरण क्योंकि नियम और आचरण ऊपर से थोपोगे तुम तो भीतर से कोई रास्ता निकालोगे कि कैसे बचते रहे एक हाथ से जोड़ोगे, दूसरे हाथ से पकड़ोगे तीसरे पद में सारा जग बंधा है पाखंड और चौथा पद है अपरम्पार चौथा पद है सहजता का लेकिन ये सहजता तभी संभव होती है जब अनुभव के पद में समाना हो जाए तब तुम्हारे भीतर परमात्मा जीता है जैसे ही सहज हो जाते जैसे नदी, पहाड़, तुम अपने ऊपर कोई चीज़ थोपते चेतन से जो विकसित होता है उसी के अनुकूल जीते तुम्हारी चेतना एक दर्पण हो जाती है उस दर्पण में जो झलकता है वही तुम्हारा शास्त्र और ये उसी प्यारे को विस्तार जाए। उसी का विस्तार हो जाता उसी परमात्मा का विस्तार हो जाता फिर तुम सोच सोच के हिसाब लगा लगा के व्यवहार नहीं करते फिर चालबाजी कुशलता होशियारी पांडित इनकी कोई जरूरत नहीं रह जाती तुम्हारा व्यवहार निर्दोष तो होता जो इस चौथे में जिएगा उसके द्वार खुल जाते हैं परमात्मा के असली मंदिर के सुन महल में महल हमारा निर्गुण शून्य के महल में प्रवेश हो जाता जहां स्वयं निर्गुण उसके लिए से उसे अपने में लीन कर लेता स्वयं परमात्मा द्वार खोल देता है सारा अस्तित्व उसके लिए अनावृत हो जाता है। कल मूर्तियों को रोल दिया साकी ने सोने में मुझे तौल दिया साकी ने ये सुन के खुलता नहीं मकसूद हयात खाने का दर खोल दिया साकी मधुशाला का द्वार स्वयं परमात्मा खोल देता है। जाती, जा आनंद की अहिनी धाराएं बहने लगती अमृत का होने लगता है, चेला गुरु कर बड़ी आविर्भाव फिर तो कहने को कुछ बचता नहीं गुरु इशारा करता है शिष्य को कि देख शिष्य गुरु को इशारा करता है कि देख रहे हो तो सेन होती, इशारे होते अब तो आंख से आंख की बात हो जाती अब जवान को बीच में नहीं लाना पड़ता आंखों आंखों में बात हो जाती आंखों के इशारों में बात हो जाती चेला गुरु दो सैन करते दोनों मुस्कुराते हैं एक दूसरे की तरफ देख। देखें तो क्या कहे दोनों ही स्वाद ले रहे हैं बड़ी आसाइस बाइक बड़ा चेन मिला बड़ा आनंद बरसा एक गहे चल एक ठाकुर द्वार बतावे परम ज्योति के देखे संतो अब कुछ नजर न आवे लोग कहते हैं कोई कहते हैं धीरथ चलो कोई कहते हैं कि चलो, है, चलो मंदिर चलो कोई कहता है काबा कोई कहता है काशी लेकिन मल्लुक दास कहते परम ज्योति के देखे संतो अब कुछ नजर न आ गए क्या क्या और क्या परम ज्योति का दर्शन हो गया है अब तो वही ज्योति सब तरफ दिखाई पड़ती आवागमन का संशय छूटा काटी जम की फांसी और जिसने उस परम ज्योति को देख लिया मृत्यु नहीं है उसके मृत्यु समाप्त हो गई आवागमन का संशय छूटा अब आना नहीं होगा वापस जगत में क्योंकि जगत एक पाठशाला चौथा पाठ अगर सीख लिया तो चौथा अपरंपारा अगर उस अपरंपार को अनुभव कर लिया असीम को अनुभव कर लिया उस को अविगत को अनुभव कर लिया उस अनिरचनी को अनुभव कर लिया तो फिर लौट के नहीं आना होगा बात खत्म हो गई विद्यार्थी जब उत्तीर्ण हो जाता तो वापस उसी का नहीं लौटता कहे मलूक में यही जान के मित्र क्यों ओ मलूक कहते हैं कि मैंने फिर और दूसरी मित्रताएं नहीं बांधी क्या बांधो मंदिर मस्जिद पंडित पुजारी मंत्र तंत्र तीरथ मैंने ये सारी मित्रताएं नहीं बनाई मैंने तो उसी एक अविनाशी को अपना मित्र बनाया और जिसने उसे मित्र बनाया उसने सब पाया इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो जमीन है न बोलती न आसमान बोलता जहान देखकर मुझे नहीं जबान खोलता नहीं जगह कहीं जहा न अजनबी गिना गया कहा न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता कहा मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़ कर जिया इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो समुद्र कर्त सकी न पार नेत्र की तरी विनष्ट स्वप्न से लदी याद विषादरी न कुल भूमि का मिला न कोर भोर की मिली न कट सकी न घट सकी विरह घिरी विभावरी कहा मनुष्य है जिसे कमी खली न प्यार की इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे दुलालो इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो उजार से लगा चुका उम्मीद में बहार की निदाज से उम्मीद की वसंत के बया की मरुस्थली मरी छिका सुधा मुझे लगी अंगार से लगा चुका उम्मीद में तुषार की कहा मनुष्य है जिसे न भूल सुल सी घड़ी इसलिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार लो इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो पुकार कर दुलार लो दुलार कर सुधार मित्रता बनानी हो तो बस पुकारना हो तो बस उसके प्रतीक्षा करनी हो तो बस उसकी पुकार और खड़े रहना डटे रहना पुकारते ही रहना जैसे 100 डिग्री पर पानी आके पास विपूत हो जाता है ऐसे ही 100 डिग्री पर प्रार्थना दीन दीनानाथ मेरी तनहेरिये कहे ही चले जाना कि देखो मेरी तरफ कब तक मेरी तरफ नजर ना उठाओ पुकारते ही रहना उसके द्वार पर दस्तक देते ही रहना दीन बंधु दीनानाथ मेरी तनहेरिये मेरी भी तरफ देखो माना कि बड़ा विस्तार है संसार बहुत कुछ तुम्हें देखने को लेकिन मैं खड़ा रहूंगा मैं प्रतीक्षा करूंगा खड़ा रहा इसीलिए कि तुम तो मुझे पुकार लो कि पुकार कर दुलार लो कि दुलार कर सुधार लो मुख देख लेते यह करुण मुख देख लेते से का बना बांधा बारिश का जल फूल को पलके बनाकर प्यालिया बांटा हलाल हल, दुख में सुख सुख भरा दुख कौन लेता पूछ जो तुम ज्वाल जल का देश देते मेरा सजल मुख देख लेते मेरा करुण मुख देख लेते नैन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला भ्रांति में कण श्रांति में क्षण थे मुझे वरदान जो तुम मांग ममता से लेते मेरा सजन मुख देख लेते मेरा करुण मुख देख लेते पट चले जीवन चला पलकें चली स्पन्दन रही चल किंतु चलता जा रहा मेरा छितिज भी दूर धूमिल अंग अलसित प्राण विज मानती जय जो तुम्ही हंस हार आज अनेक देते मेरा सजन मुख देख लेते करुण मुख देख लेते धुल गई इन आंसुओं में देव जाने कौन हाला झूमता है विश्व पीटी घूमती नक्षत्र माला साध है तुम बन सघन तम सुरंग अवगुंठन उठा इन आंसुओं की रेख लेते मेरा सजन मुख देख लेते यह कर देख लेते चरणों के थके इन की करुण का इतिहास कहती, जो रंझुन विबक सुन चपल पत्थर आज बार देते मुखली खो निर्वाण का संदेश देते मेरा सजन मुख देख लेते यह करुणमुख देख लेते पुकारते रहो प्रार्थना आता आता आता है निश्चित, आता है लेकिन आता है निश्चित लेकिन तभी जब तुम्हारी पुकार हो अधूरी अधूरी नहीं जब तुम्हारे पूरे प्राण उसमें संलग्न हो जाता और इस पुकार को ऐसे बांटते मत करो पर थोड़ी सी गणेश जी को दे आए थोड़ी सी जी को दे आए थोड़ी सी महेश जी को दे आए बांटते मत फिरो। इस पुकार को सघन करो इस पुकार को दो, दो। इस पुकार को को दो, दो, दो, इस उस एक के लिए ही ही ही पुकारो, बस एक ही भर देगा। एक ही है। उस एक भर पर्याप्त उस के पालने पर सब पा लिया जाता है दीन बंद दीनानाथ मेरी तन भाई नहीं बंधु नहीं कुटुंब परिवार नहीं ऐसा कोई मित्र नहीं जाके दिख जाए मेरा कोई भी नहीं नहीं कि भाई नहीं थे नहीं कि बंधु नहीं थे नहीं कि परिवार नहीं था मगर ये होना कुछ होना नहीं सब धोखा सब नाते रिश्ते हैं बस सब दो की बातें। सोने की सलैया नहीं सोने का पासा मेरे पास नहीं रूपे को रुपया नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है कोणी पैसा गांठ नहीं जैसे कुछ लीजिए तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं देने को मेरे पास कुछ भी नहीं लेने को शून्य है मेरे पास पूरा हृदय मेरा शून्य कि तुम पूरे आओ और समझ आओ दैनिक हो मेरे पास कुछ भी नहीं यह विनम्रता ही समर्पण धार्मिक आदमी में अहंकार होता वो कहता मैंने इतने व्रत किए इतने उपवास किए इतने पुण्य किए इतनी तीर्थ यात्रा की इतनी बार पूजा करता हूं इतनी बार नमाज पढ़ता हूं इतनी बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूँ अकड़ होती अहंकार होता वो ये कह रहा है कि मेरे पास सोने की सलैया है रुपए को रुपैया खरीद लूंगा तुम्हें परमात्मा खरीदा नहीं जा सकता आ, तुम बिच जाओ उसके हाथ तो बिच जाओ उसे खरीद नहीं सकते मलुकदास सीधी साधी बात में पर गहरी, गहरी। अति सोने की की रुपए को रुपया ना ही, पैसा गांठ इसलिए लेने की मेरी कोई नहीं। तुम्हें कुछ दे सकू इसका कोई उपाय नहीं सिर्फ झोली फैलाता हूं आओ और बस तुम्हारी करुणा का भरोसा है अपने कृत्यों का अपने गुणों का कोई भरोसा नहीं सिर्फ तुम्हारी क्षमा का भरोसा है इस भेद को ठीक से समझ लेना जो व्यक्ति कहता है मैं ऐसे ऐसे गुणों का धनी हूं वो कभी परमात्मा को नहीं पा सकते जो कहता है मेरे क्या गुण दुर्गुण ही दुर्गुण पाप ही पाप मेरे पल्ले भूले ही भूले कांटे ही कांटे मेरे पास भूल तो मेरे भीतर ढिलता ही फूल तो तुम तो उतर तो खेले तुम्हें घर में बिठाने के लिए भी स्थान नहीं तुम्हारे योग्य आसन भी नहीं कहा से लाऊं, सोने की सलैया ही रुपए को रुपया ना, फिर भी पुकारता हूं कि आओ प्रेम है प्रार्थना है पुकार है खेती नहीं बारी नाही वणिज व्यापार नहीं ऐसा कोई साहू नहीं जात छोड़ दे पराई आस। मलुकदास कहते हैं छोड़ दो सारी आशाएं छोड़ दो पराई की आशाएं कोई सहयोग नहीं देता, न कोई पंडित वहां पहुंचा सकता है न कोई पुरोहित वहां पहुंचा सकता न कोई दान वहां पहुंचा सकता है न कोई धर्म वहां पहुंचा सकता है कहलुक दास छोड़ दे परायास रामधनी पाए के अब काकी शरण जाए अरे अगर शरण ही जाना हो तो कहा छोटे मोटे साहूकारों की शरण जा रहा है उसकी ही शरण जा उस एक के ही चरण गए जहनों दिल में अगर बसीरत हो तीरगी कैफे नूर देती है जीत की राह में हर एक ठोकर जिंदगी का सऊर देती है जहनो दिल में अगर बसीरत हो अगर तुम्हारे मस्तिष्क में और हृदय में देखने की क्षमता दृष्टि हो दर्शन की पात्रता हो अगर तुम आंख के पर्दे काट सको दृष्टि को निखार सको अगर आंख का दर्पण बना सको जैनों दिल में अगर बसीरत हो तीरगी कैफे नूर देती है तो फिर अंधेरा भी प्रकाश हो जाता है और अगर देखने की क्षमता ही ना हो तो प्रकाश भी अंधेरा है सुबह भी सांझ है जिंदगी भी मौत है और अगर देखने की क्षमता हो जहनो दिल में अगर बसीरत हो तीर तीर्गी कैफिन देती तो अंधेरे से में भी ज्योति की गिरने फूटने लगती और मृत्यु में से भी अमृत का दर्शन होने लगता है और जहर भी जहर नहीं रह जाता देखने की क्षमता हो तो जीत की राह में हर एक ठोकर जिंदगी का सऊर देती तो जिंदगी की ठोकरें ठोकर नहीं रह जाती बल्कि जिंदगी को जीने की शैली सिखाती हर ठोकर सौभाग्य हो जाती हर राह में पड़ी चट्टान सीढ़ी बन जाती हर कांटा फूल हो जाता शत्रु भी फिर मित्र मालूम होती दुर्दिन भी सुदिन और दुर्भाग्य में भी सौभाग्य के दर्शन होने लगते हैं। दिल में अगर वसीरत हो, तीर की नूर देती देती है, है, ठोकर जिंदगी का देती। इसलिए असली बात तो एक है सिर्फ देखने की कला आनी चाहिए ये देखने की कला कैसे आए कौन सी बाधाएं जो तुम्हें देखने से असमर्थ किए पहली बाधा है तुम्हारा अहंकार कि तुमने अपने को समझ रखा कि मैं कुछ फिर तुमने कुछ अपने को किस कारण समझा ये गौण कोई प्रधानमंत्री है कोई राष्ट्रपति है कोई धनी है कोई ज्ञानी है कोई त्यागी है कोई महात्मा है तुमने किस कारण अपने को कुछ समझा ये बात गौण जब तक तुमने अपने को कुछ समझा है तब तक, तक तुम्हारी आंख पे पर्दा है परमात्मा तो नग्न प्रगट आंख पे पर पर्दा तुम्हारी तुम ही नकाब डाले बैठे हो तुम ही बुरका ओढ़े बैठे हो और बुरका तुम्हारे अहंकार का है अहंकार तो पहली अड़चन अहंकार को हटाना ही होगा तो ही आंख देखने में समर्थ हो सकेगी इसलिए अहंकार जिन जिन चीजों के सहारे खड़ा है उनों से अपना तादात्म छोड़ दो मैं नहीं कहता कि दन छोड़ दो मैं कहता हूं सिर्फ तादात्म छोड़ दो समझो आमानत, है अपना नहीं कुछ सब भूमि गोपाल की उसका है एक सूफी फकीर के दो बेटे थे जुड़वा बेटे बहुत प्रेम था उसे उन बेटों से। फकीर मस्जिद गया था रोज की और दो सांड लड़ते हुए रास्ते पर आए और दोनों बच्चे उसमें कुचल गए फकीर घर लौटा पत्नी ने उससे भोजन करवाया बताया ही नहीं कि बच्चे मर गए जैसे रोज भोजन कराती थी वैसे ही पंखा चला, भोजन लगाया फकीर को भोजन कराया फकीर तो ने बार बार पूछा कि बेटा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वो रोज उसके भोजन के समय उसके पास आ जाते उसकी थाली में बैठ जाते पत्नी ने कहा कि भोजन कर ले फिर मैं बेटों के संबंध में कुछ बताऊ मगर न तो पत्नी की आंख से आंसू टपका न उसके चेहरे से कोई खबर मिली कि कुछ दुर्घटना हो गई और उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि फिर पति भोजन न कर पाएगा जब भोजन कर चुका तो पति ने पूछा आप बोलो कहा है मेरे दोनों बेटे दिखाई नहीं पड़ते घर में उनका शोरगुल भी सुनाई नहीं पड़ता कहीं खेलने गए पत्नी ने कहा आप आए दूसरे कमरे में मौजूद है मिला देते उसने चादर उड़ा दी थी दोनों गिलासों को चादर उगाड़ फकीर तो एकदम तो ध्रका गया उसने कही क्या उसकी आंखों से तो आंसू झलकने लगे उसने कही क्या पत्नी ने कहा कि रुकी जिसने दिया था उसने वापस दे लिए आप किस लिए परेशान हो रहे हैं आपको मालूम है कुछ दिन पहले आपका मित्र तीर्थयात्रा को गया था और अपने हीरे जवारात हमारे पास रख गया है अभी मुझे खबर आई कि वो आने वाला है वो आएगा तु ही रिजवार वापिस ले जाए तो हम रोएंगे क्या बैठकर फकीर हंसने लगा फकीर ने कहा कि मैं तो सोचता था तू साधारण ग्रहणी लेकिन तुम उससे आगे गई तू ने आगे की बात देखी सच्ची तो कहती है उसकी अमानत थी उसने वापस ले ली हमारा क्या था मैं भी तुमसे इतना ही कहता हूँ कि धन हो पद हो प्रतिष्ठा हो कुछ भी हो छोड़ के भागने को नहीं कह रहा हूं क्योंकि तो सब छोड़ के भाग जाओगे तो भागोगे भी ये सब लोग वहां पहुंच जाएंगे जहाँ तुम भाग के पहुंचोगे इसलिए भागने के पक्ष में नहीं क्योंकि तो भाग क्या कर गए तो होगा क्या सब हिमालय चले गए तो क्या करोगे वही जाके बसाना पड़ेगा एम जी फिर सभी लोग वहां पहुंच गए तो दुकाने खोलनी पड़े माणिक बाबू को गुड़ की दुकान खोलनी पड़े आखिर इतने लोग तो रहेंगे तो गुड़ तो चाहिए पड़ेगा और गुड़ आएगा तो मक्खियां आएंगी फिर सब आएगा जब गुड़ ही आ गया तो फिर और क्या बचेगा सब उपरा हो जाएगा गुड़ जल्दी ही गोबर हो जाएगा तुम जरा कल्पना करो कि सारे लोग सन्यासी हो गए भाग गए भागोगे कहा जहां जाओगे वहीं बस्ती बस जाएगी यही बस्ती फिर पुनरुप्त हो जाएगी जर्मनी के एक बहुत बड़े विचारक इमेनुअल कांट ने नीति की परिभाषा में एक महत्वपूर्ण बात कही उसने कहा कि वही नियम नैतिक है जिसको अगर सारे लोग माने तो भी व्यवधान पैदा ना हो मैं उसकी श्वास राजी हूं वही नियम नैतिक जिसको अगर सारे लोग भी माने तो जीवन में कोई व्यवधान पैदा ना हो इसलिए पुराने ढंग का जो संन्यास है वो अनैतिक वो नैतिक नहीं क्योंकि अगर सारे लोग उसे माने तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी जीवन में व्यवधान पड़ जाएगा कितना व्यवधान पड़ जाएगा कि सन्यासी को भोजन देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा अगर सभी लोग सन्यासी हो जाते, एक बात पक्की कि जो लोग हिमालय में सन्यास लेकर बैठे और गंगोत्री के किनारे बैठे और ऋषि ऋषिकेश में माला जप रहे वो सब भाग के आ जाएंगे बस्ती में दुकाने खोल लेंगे और क्या करेंगे उनको खिलाने पिलाने वाला भी नहीं रह जाएगा जरा तुम थोड़ा सोचो सारे जैन मुनि हो गए फिर बड़ी मुश्किल होगी एक एक जैन मुनि के लिए संभालने के लिए बड़ा इंजाम करना पड़ता है दिगंबर जैन मुनि सिर्फ जैनों से ही भोजन ले सकता है और किसी से नहीं तो जब वो यात्रा करता है बड़ी मुश्किल खड़ी होती क्योंकि कई गांव में जैनि होते ही नहीं जैनियों की संख्या कितनी है कोई तीस लाख साठ करोड़ के देश में तीस लाख संख्या कोई संख्या हजारों गाँव में जहां जैनी नहीं तो उनको भोजन कौन दे तो उनके साथ चौके चलते तुम कहो गौका क्यों नहीं चौके क्यों तो उसके पीछे भी कारण है क्योंकि जन मुनि एक घर से भोजन नहीं लेता क्योंकि एक पे भोजन भोजना पड़े क्या क्या होशियारी तो वो दो चार घर से भोजन लेता है तो एक चौका नहीं चल सकता अब देखना नियम बना था इसलिए कि एक पर भोजन पड़े बात समझ में आती महावीर के समय में हजारों जैन मुनी थी मुश्किल खड़ी हो गई होगी बिहार छोटा सा इलाका वैसे ही गरीब सदा से गरीब बिहार और पता नहीं बुद्ध और महावीर भी इसको क्यों चुने मेरे सामने भी विकल्प था मैंने कहा नहीं बिहार के मित्रों ने बहुत कहा कि बिहार ही आ जाए इनका बहुत हो चुका है बुद्ध महावीर ने जो भूल की वो मैं नहीं करूंगा वैसे ही बिहार भूखा मर रहा है गरीब है हर साल अकाल है कभी बाढ़ है कभी कुछ कभी कुछ और ऊपर से ये उपद्रव बुद्ध और महावीर फिर इनके साथ हजारों सन्यासी जिस गांव में महावीर ठहर जाए समझो अकाल पड़ गए क्योंकि हजार जैन मुनि उनके साथ चले छोटे मोटे गांव की तो बिल्कुल समाप्ति ही समझे उनकी चपेट में ही मर जाए छोटा मोटा गांव कहाँ बस बचे तो ये ठीक था नियम के घर से ही मत मांगना नहीं तो बोझ पड़ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा मांग लेना चार छह लोगों पे बट जाएगी बात मगर आदमी देखते हो कैसा है नियम किस लिए बनते हो क्या परिणाम होता है अब दिगंबर जैन मुनि के साथ दस बारह चौकी चलते मतलब तो दस बारह स्त्री उनके पति नौकर चाकर ये सारा दंडफन चलता है जहाँ जैन मुनि दिगंबर ठहरता है और वहाँ गांव में अगर जैन नहीं है तो ये दस बारह चौके वाले लोग दस बारह जगह भोजन बनाते सड़क के किनारे दस बारह जगह चौके लगते तंबू तनते फिर जैन मुनि आते है और एक जगह से थोड़ा थोड़ा एक आदमी के लिए दस बारह जगह भोजन बनता है ताकि भोजन ज्यादा न बनाना पड़े आदमी की मूर्ता का कोई अंत नहीं तो मैं नहीं हूं उस पक्ष में मैं कांट से सहमत हूं कि ऐसा नियम अनैतिक हो जाता है जिसको अगर सारे लोग मान लें तो मुसीबत खड़ी हो जाए इसलिए झूठ अनैतिक है क्योंकि अगर सारे लोग झूठ बोलें तो बड़ी मुश्किल हो जाए समझ लो एक तरफ हम तय कर लें तो पूरा देश झूठ बोलेगा सबने तय कर लिया कि झूठ बोले किसी ने पूछा कितने बजे तुम बोलते पांच बजे वो फौरन समझ गया कि चार बजे होंगे की छह बजे होंगे पांच तो बजी नहीं सकते किसी ने पूछा कहा नदी जा रहा उसने कहा स्टेशन जा रहा है नदी जा रहा है तो बोले नहीं जा सकता जब सभी लोग झूठ बोल रहे हो तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा वो तो थोड़े से लोग झूठ बोलते तो चलता है क्योंकि बाकी लोग सच बोलते वो बाकी लोग सच बोलते हैं उनके आधार पर छोटे संख्या का झूठ भी चल जाता असल में झूठ बोलने वाला भी इसी ढंग से बोलता है कि सच समझा जाए वो भी ऐसा नहीं बोलता कि कोई पकड़ लेगी झूठ वो भी दावा करता है कि सच झूठ बोलने वाला भी और सब मामलों में सच बोलता है दस पांच मामलों में सच बोलता तब झूठ बोलता है एक आदमी एक सेट के घर से एक दिन मांग कर ले गया कि जरा एक कटोरी चाहिए घर में मेहमान आया ने थोड़ा तो सोचा कटोरी देना के नहीं, मगर कटोरी थोड़ी सी चीज़ है। और ये आदमी दूसरे दिन सुबह आया और दो कटोरी लेके आया शेठ ने पूछा की एक ही ले गए थे उसने कहा रात उसको बच्चे पैदा हो गया <laughs> सेठ ने सोचा तो की कहीं कटोरी के बच्चे पैदा होते मगर दो आती हूँ तो कौन मना करे सेठ ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ रख ली कटोरी फिर वो आदमी एक दिन कढ़ाई मांग के ले गया, फिर दो कढ़ाइ ले आया सेठने का ये भी आदमी अद्भुत तो है फिर एक दिन वो सेठ के घर से बहुत से बर्तन ले गया सेठ ने दे दिए जितने बर्तन चाहिए सोने चांदी के मांग उसने कहा कि अब सबके बच्चे हो जाएंगे तो फिर नहीं क्या दूसरे वो आदमी आए तीस दिन भी नहीं आया तो सेठ ने आदमी भेजा उसने कहा क्या करें वो सब मर गए कहा गया बर्तन कहीं मत मरते तो ने कहा जब बर्तनों के बच्चे हो सकते तो मर क्यों नहीं सकते अरे जब जन्म होगा तो मौत भी होगी चौकना था तो जन्म के वक्त ही चौक जाना था भैया अब बहुत देर हो गई वो जिसको झूठ बोलना हो वो भी पहले सच बोलता है पांच सच बातें करता है तब कहीं ग्यारहवीं झूठ डाल देता है तब उसकी झूठ चलती इस इसलिए झूठ चल रही अधिक लोग अब भी चोर नहीं इसलिए चोरी चल रही अधिक लोग अब भी बेईमान नहीं है इसलिए बेईमानी चल रही कांट कहता है सभी लोग बेईमान हो जाएं, बेईमानी बंद हो जाए सभी लोग झूठ बोले झूठ बंद हो जाए आत्मघात हो जाए झूठ का अपने आप अगर ये बात सच है और इसलिए झूठ और बेईमानी और चोरी अनैतिक है तो भगोड़ा संन्यास भी अनैतिक हालांकि कांड ने उसके संबंध को उल्लेख नहीं किया क्योंकि उसको भगोड़ सन्यासियों का को कोई बोध नहीं था मैं तुम्हें भागने को नहीं कहता मैं तो कहता हूं तुम जहां हो वहीं रहो लेकिन आमानत समझना मत करना उसने दिया है बोको जियो उपयोग करो बंधना मत जिस दिन छीन रोना मत चिल्लाना मत छाती मत पीट। दिया था, तो धन्यवाद धन्यवाद, ले लिया, तो तो दिया था, तो उपयोग कर लिया ले लिया तो जरूर लेने में भी उसकी कोई मर्जी होगी आख हो देखने की तो जिसकी राह में हरे ठोकर जिंदगी का सऊर देती है जहनो दिल में अगर बसीरत हो तीरगी कैफी नूर देती है बस देखने की दृष्टि चाहिए और दृष्टि पर सबसे बड़ा पर्दा इस कारण ये पर्दा पड़ रहा हो वो सब कारण तोड़ दो तादात्म से पर्दा पड़ता है धन से जुड़ गए तो धन अहंकार बन गया कहा कि मेरा है बस उपद्रव हो गया जहां आया मेरा वहां आया मैं ज्ञान से कहा मेरा है वही उपद्रव होगा कहा मेरा धर्म मेरी किताब और उपद्रह हो गए मत कहना मेरा कुछ भी नहीं सब उसका है उसकी हम पर अनुकम्पा है कि अपना अस्तित्व हमें भेट दिया कि थोड़ी देर हम उसके अस्तित्व का रस लें उसने अपने बगीचे में हमें निमंत्रित किया कि हम उसके फूलों की गंध ले उसके फूलों को तोड़े तो मिटा ही डालोगे मार ही डालोगे वो ना उसके रह जाएंगे ना तुम्हारे रह जाएंगे फूलों को वृक्षों पर रहने दो तो। तादात मत बनाओ बस संन्यास का मौलिक अर्थ है किसी भी चीज के मालिक मत बनो जियो और जो हाथ में आए उसका उपयोग करो और जी भर के उपयोग करो बस मालिक मत बनो मालिक वही है उसके अतिरिक्त कोई भी मालिक नहीं उसके अतिरिक्त जिसने भी मालिकियत का दावा किया वही अधार्मिक राम धनी पाए के अब का शरण जाइए वही धनी वही सारा धन का मालिक मालिकों का मालिक अब उसको शरण जाना माना सब देवन को भरम भुला अविगत हाथ बिकाना अब तो बिक गया एक परमात्मा के हाथ अब परम धनी से मैत्री हो गई, अब तो उसमें डुबकी लग गई अब किसकी करूं पूजा किसका करूं आराधना जाऊं काशी की अब तो हूं वही मौजूद है आंख बंद करूं तो भीतर मौजूद है आंख खोलूं तो बाहर मौजूद है जिसम देखूं वही पत्थर में भी वही है जानदारों में भी वही जिस दिन तुम्हे सारा अस्तित्व परमात्मा में दिखाई पड़ने लगी उस दिन जानना स्वर्ग उतरा मोक्ष उतरा तुम्हारा जीवन आनंद की पहली बार अनुभूति करेगा उस दिन तुम्हारा जीवन समारोह बनेगा उत्सव बनेगा लेकिन उससे पहले सर्दी याद रखना राम द्वारे जो मरे उसके द्वार पर पहले अहंकार को मार डालना फिर सब कुछ तुम्हारा है सारा अस्तित्व अस्तित्व की सारी संपदा सारी गरिमा सारा सौरभ